देवी भागवत के द्वारा इंद्र की पराजय राजन इस प्रकार जी के कहने पर वहां कोलाहल मच गया यक्ष गिन्नर तब को ही साल समझने वाले मुनि तथा देवता सब के सब घर छोड़कर भाग चले यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए फिर तो सेना सजने लगी सेवकों को आज्ञा दी और कहा तुम लोग वसुओं रुद्रों, अश्विनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुला लाओ पूषा भग वायु कुबेर वरुण और जम आदि समस्त प्रधान देवता अस्त्र शस्त्र लेकर विमानों पर बैठे और शीघ्र यहाँ आ जाए क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र देकर निकल पड़े तब तक वृत्तासुर भी दानवों को साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया इंद्र भी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे और युद्ध आरंभ हो गया फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृद्धासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी मानवीय वर्ष से सौ वर्ष तक युद्ध होता रहा मनुष्य तथा आत्मानुभवी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया पहले वरुण का उत्साह भंग हुआ, फिर विचलित हुए, यम, अग्नि और इंद्र सब, सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र समस्त देवता भाग गए यह देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वस्टा के पास लौट गया उस समय त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजमान थे वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा पिताजी मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया इंद्र आदि जितने देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे वे सभी परास्त हो गए वे इस प्रकार भाग चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों में भगदड़ मच जाती है इंद्र पैदल ही भाग गया है उसके श्रेष्ठ हाथी को मैं पकड़ लाया हूं। भगवान अब आप हाथियों में प्रशंसनीय इस ऐरावत को स्वीकार कीजिए डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है यह समझकर मैंने उनके प्राण छोड़ दिए हैं पिताजी आज्ञा दीजिए अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं संपूर्ण देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया था थक जाने से व्याकुल होकर वे भाग गए इंद्र भी निर्भय नहीं रह सका उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली व्यास जी कहते हैं राजन वृत्ता सुर की ऊपरयुक्त बात सुनकर पृष्ठा के आनंद की सीमा न रही उन्होंने कहा बेटा आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ मेरा जीवन सफल हो गया पुत्र तुमने मुझे पवित्र कर दिया आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर अब मेरे मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं रही पुत्र अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ सुनो और उस पर ध्यान दो महाभाग बड़ी सावधानी के साथ आसन जमा कर तपस्या करना परम आवश्यक है किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है इसे तरह तरह की भेद विद्याएं भली भांति विदित है तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है तप के प्रभाव से ही प्राणी में बुद्धि और बल आते हैं इसी के आचरण से प्राणी संग्राम में विजय पाता है अतः तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए शंकर जी बड़े दानी हैं। सावधान होकर स्थिरता पूर्वक उनकी भी उपासना करो तुम्हें वे अभिष्ट वर दे सकते हैं जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है उन्हें संतुष्ट करके तुम अमृत प्राप्त कर लो फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना